शिवपुराण रुद्ध संहिता संत कुमार जी कहते हैं महर्षे जब उस दूत ने शंखचूर्ण के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कर सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूर्ण भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सम्ध हो गए फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे मुने इस प्रकार देवताओं और दानुओं का परस्पर युद्ध होने लगा उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र विश्वपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित्ति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे कालासुर से काल गोकर्ण से अग्नि काल से कुबेर मैं से विश्वकर्मा भयंकर से मृत्यु संहार से यम कालांबिका से वरुण चंचल से वायु घट से बुद्ध रक्ताक्ष से सनेश्चर दत्नसार से जयंत वर्चा गणों से वसुगण दोनों दीप्तमानों से दोनों अश्विनी कुमार धूम्र से नलकुबर धुरंधर से धर्म गणकाक्ष से मंगल शोभा करने से, कर से वैश्वानर पिपिट से मन्मथ गोकामुख चूर्ण खड्ग, धूम्र संघल प्रतापी विश्व और पलास नामक असुरों से बारहों आदित्य पूर्वक लोहा लेने लगे इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा ग्यारहवों महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न ग्यारह भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए उग्र और छंड आदि के साथ महामणि राहू के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदेश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है मुने उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के साथ वट के नीचे विराजमान थे तदनंतर शंखचूर्ण भी से विभूषित हो के आकर तो भी उस भीषण संग्राम में जुट गया इसी भी बीच महाबली वीर वीरभद्र समरभूम में बलशाली शंखचूर्ण से जा भिड़े उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उन उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे ब्यास जी इसी समय देवी भद्रकाली ने समरभूम में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाथ किया उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानों मूर्छित हो गए उस समय देवी ने बारंबार अट्ठास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी उनके साथ ही उग्रद्टा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अनान्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्धस्थल में नाचना आरंभ किया उस समय शिव गणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया सारा समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया तदनंतर काली ने शंखचूर्ण के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उदिप्त आग्नेस्त्र चलाया परंतु दानोराज ने वैष्णोवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा तब प्रलयाग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायणास्त्र को देख कर शंखचूर्ण दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उनका निवारण कर दिया तदनंतर वह दानव राज कुपित हो उठा और वेगपूर्वक अपने धनुष को खींच कर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा भद्रकाली समरभूम में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और पूर्वक गर्जना करने लगी जिससे दानव भयभीत हो गए तब शंखचूर्ण ने काली के ऊपर एक योजन लंबी शक्ति से वार किया परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त समूह से उसके सौ टुकड़े कर दिए, जो उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दर्शक बनकर उसे देखते रहे अंत में देवी ने महान कोपाविश में उस पर वेगपूर्वक पूर्वक मुष्टि प्रहार किया उसकी चोट से वह दानों रात चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्चित हो गया फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ परंतु उस प्रतापी ने मातृबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाह युद्ध नहीं किया तब देवी ने उस दानों को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया प्रतापी शंखचूर्ण वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था बल्कि उसका मन प्रसन्न था तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा इधर काली का भूख कालिका सेवल होकर का रक्तपान करने लगी इसी अवसर पर वहाँ योग आकाशवाड़ी हुई ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाथ करने वाले डेढ़ लाख दानवेंद्र और बचे हैं ये बड़े उद्धत हैं अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो परंतु देवी संग्राम में दानव राजशंखचूर्ण को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है ऐसा निश्चय समझो आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर शिव जी के निकट चली गई वहां उन्होंने पूर्वापर्स के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत सुनाया <coughs>